सम्मानीय साधकगण धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति अब उपासना प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ करते हैं कल कुछ बातें उपासना के विषय में बताई गई थीं। उपासना में रुचि तब होती है जब हम उसके महत्व को समझें पीछे तक आवाज आ रही है आवाज आ रही है ओम, पीछे ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही है कल की अपेक्षा कम आ रही है या ठीक आ रही है अच्छा ओम ओम ओम ओम ओम ओम कुछ बड़ी आवाज ासना के महत्व को जो व्यक्ति जितना समझता है उसकी उपासना में उतनी अधिक रुचि होती है उपासना से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं जैसे कि बुद्धि का विकास होता है एकाग्रता बढ़ती है मन इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर बहुत से कुसंस्कार हैं उनका नाश होता है काम क्रोध लोभ आदि है या नहीं है नहीं है हाँ हमें अपने अंदर कुसंस्कारों को स्वीकार करना चाहिए व्यवहार में हम अपने आप को ठीक समझते रहते हैं जबकि होते नहीं हैं। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम राग द्वेष से युक्त हैं अन्यथा हमारा जन्म नहीं होता हम मोक्ष में होते हमारा जन्म हुआ है ये इस बात का प्रतीक है कि हम अविद्या में हैं, राग द्वेष से युक्त हैं हमारा मन गंदा है जैसे हम अपने कपड़े स्वच्छ करना चाहते हैं स्वच्छ पहनना चाहते हैं ऐसी प्रतीति हमको अपने मन के विषय में नहीं होती है कि हमारा मन स्वच्छ हो जाए हम कैसे कैसे विचार उत्पन्न कर रहे हैं उनसे हमें कष्ट नहीं होता है बल्कि हम उनको स्वीकार ही किए रहते हैं चाहे वासना की विषय हो क्रोध का विषय हो वाणी में कठोरता हो हमारी वाणी जैसी ईश्वर ने कहा है क्या वैसी होती है ईश्वर ने कहा है वाचा वदामी मधुमत, अपनी वाणी को मीठा बोली, मीठा रखें कृपया बातें ना करें तो हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए सम्मानजनक होनी चाहिए पर हम इनका पालन नहीं करते हैं कुसंस्कारों से युक्त रहते हैं अविद्या से युक्त रहते हैं तो इनका नाश कैसे होगा जब हम अपने मन को स्वच्छ करेंगे और इसके लिए आत्म बल की आवश्यकता है संकल्पों पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है और ये शक्ति हमें ईश्वर से प्राप्त हो सकती है ईश्वर की उपासना से ऐसा महान आत्म बल प्राप्त होता है कि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है मैं जो देखना चाहूंगा वो देखूंगा जो नहीं चाहूंगा नहीं देखूंगा मैं जो विचारना चाहूंगा वो विचारूंगा जो नहीं विचारना चाहता नहीं विचारूंगा जो मैं खाना चाहता हूं वो खाऊंगा जो नहीं खाना है वह नहीं खाऊंगा ऐसा आत्मबल दृढ़ निश्चय संकल्प शक्ति बिना ईश्वर के प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए उपासना के महत्व को समझना चाहिए और बढ़िया श्रद्धापूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए और इससे सुसंस्कारों की प्राप्ति होती है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है दया प्रेम परोकार त्याग पुरुषार्थ तपस्या ये सब प्राप्ति की प्राप्त होती है बिना तपस्या के योग में उन्नति नहीं हो सकती है ना तपस्विनो योग सिद्धति ये योग दर्शन में आया है बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं होता है आप शिविर में आए हैं तो यहाँ तपस्या करनी पड़ेगी तपस्या का अर्थ ये नहीं कि एक पेड़ में खड़े होकर तपस्या करें या कोई आग जला के तपस्या करें ये तपस्या का सही अर्थ नहीं द्वंद्वों को सहन करना सुख दुख मान अपमान हानि लाभ इनको सहन करने का नाम तपस्या है यहाँ आपके कई चीजें अनुकूल नहीं होंगी पर आपको यदि कुछ प्राप्त करना है तो वो सहन करना पड़ेगा इसका नाम है तपस्या अभी आपको नींद आएगी उस नींद से जो व्यक्ति लड़ रहा है उसका नाम है तपस्या ईश्वर भी तो देखते हैं कि ये कितना भक्त है कितना श्रद्धालु है तो अब हम उपासना का अनुष्ठान करेंगे आसन का संपादन करिए अच्छी तरह स्थिर होकर बैठना है और एक बार आंख बंद करके फिर पत्थर की तरह बैठे रहना है अधिक आवश्यक हो तो हिलना डुलना है कहीं कष्ट हो अन्यथा स्थिर होकर बैठना है उपासना में मुख्य रूप से हमें चार पांच कार्य करने होते हैं एक तो मानसिक सज्जा का अपने आप को तैयार करना फिर दूसरा है ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन फिर तीसरा है ओम का जप चौथा है गायत्री मंत्र का जप पांचवा है संध्या के मंत्रों का उच्चारण और उसका अर्थ करना वैसी भावना बनाना यदि अर्थ नहीं आता है तो अभी उच्चारण करिए फिर अर्थ को याद करिए फिर उसके साथ अर्थों का चिंतन करें जो हम जप करते हैं जप में भी केवल वाणी से बोलने का नाम जप नहीं है उसको बोलने के पश्चात उसका अर्थ आना चाहिए अर्थ के साथ अर्थ पर विचार करते आना चाहिए अर्थात वैसी भावना बनाते आना चाहिए यदि हम आनंद स्वरूप को लेकर ईश्वर का जप कर रहे हैं ओम आनंद तो हमारे मन में ऐसी भावना बननी चाहिए कि वास्तव में ईश्वर आनंद से युक्त हैं यदि हम चिंतन कर रहे हैं कि ईश्वर दुख नाशक है तो हमें वैसी भावना बननी चाहिए कि ईश्वर दुखनाशक है हम कह रहे हैं कि ईश्वर सत है अर्थात ईश्वर की सत्ता है तो हमें लगना चाहिए कि ईश्वर यहां पर है जैसे आप और हम यहां हैं ऐसे ईश्वर भी यहां है सर्वत्र व्यापक है अंदर बाहर यह अनुभूति होनी चाहिए इसका नाम है भावना बिना भावना के चाहे जितने मंत्र बोलने से विशेष लाभ नहीं होता है। तो हम इन सब का ही हम हमें प्रयास करना है इसलिए सतर्क सावधान होकर बैठना है आलस्य प्रमाद नहीं करना है नींद को नहीं आने देना है मन जड़ है मन को हम अपने वश में रख सकते हैं आंखें बंद कर लीजिए सिर गर्दन कमर सीधे रहेंगे अब ईश्वर की अनुभूति बनानी है परम पिता परमेश्वर यहाँ सर्वत्र विद्यमान हैं उनकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है ऐसे परम पिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है हम उनको उनके मुख्य नाम ओम से संबोधित करेंगे गहरा सांस लीजिए ओ कहिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपकी कृपा से हम आपका ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम इसका सफलतापूर्वक अनुष्ठान कर सकें अब प्राणायाम करेंगे प्राणायाम की विधि आपको बताई गई थी एक प्राणायाम करना है अभी केवल सांसों को बाहर फेंकें प्राण को बाहर निकालें मन में ओम का जप करना है ओ। सर्व रक्षक आपको नहीं बोलना है आपको मन में करना है ओम सर्व ओम सर्व रक्षक जब घबराहट होने लगे तब धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है इस प्रकार से ये एक प्राणायाम पूरा हुआ अब प्रत्याहार की स्थिति बनानी है बाह्य विषयों पर ध्यान नहीं देंगे धारणा का संपादन करना है शरीर के किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र करना है हृदय प्रदेश भ्रू कंठ प्रदेश नासिका अग्र अपने मन को किसी एक स्थान पर एकाग्र करें कुछ मानसिक विचार करना है आप सुनेंगे हे परमेश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना और पूर्ण आनंद की प्राप्ति यह लक्ष्य केवल आपकी कृपा से ही पूरा हो सकता है हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं अपने मन पर नियंत्रण रख सकूं ऐसा मुझे सामर्थ्य दीजिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं बाह्य विचारों को उत्पन्न नहीं करूंगा आपकी कृपा से ही मैं अपने मन को आपसे रंग सकता हूँ तेरी रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा रहे साफ न हो धुंधला मन का दरपण मेरा हर क्षण में तुझे देखूं भगवान यही वर दो हे नाथ दयालु हो इतनी सी दया कर दो आया हूँ शरण तेरी भक्ति के भाव भर दो भक्ति के भाव भर दो हे परमेश्वर आपकी कृपा से ही हम आपसे संबंध बना सकते हैं अब प्रकृति का चिंतन करेंगे हे परमेश्वर आपने ही प्रकृति से यह सारा संसार बनाया है सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं के समुदाय का नाम प्रकृति है हे परमेश्वर यह प्रकृति जड़ है आपने इस जड़ प्रकृति से पंच महाभूत बनाए उन्हीं पंच महाभूतों से इस सारे संसार की रचना की है हमारे कल्याण के लिए हित के लिए जिससे हम इस प्रकृति को साधन रूप में प्रयोग करके मोक्ष को प्राप्त कर सके समस्त दुखों से छूट सके किंतु हे परमेश्वर हम अविद्या के कारण इस प्रकृति से बने पदार्थों को ही साध्य बना लेते हैं इसलिए हे है परमेश्वर हमारी अविद्या का नाश कीजिए स्वयं की अनुभूति बनानी है मैं आत्मा हूं धारणा स्थल पर स्वयं की अनुभूति करिए मैं एक आत्मा हूं मैं इस शरीर से पृथक हूं शरीर जड़ है मैं आत्मा चेतन हूं शरीर साकार है मैं आत्मा निराकार हूं अर्थात मुझ आत्मा का कोई रूप रंग आकृति नहीं है शरीर नाशवान है मैं आत्मा नित्य हू मैं सदा से हूँ और सदा रहूंगा मेरा कभी नाश नहीं होता है मैं आत्मा न स्त्री हूं न पुरुष हूँ न काला हूं न गोरा हूं न जवान हूं न वृद्ध हूँ मैं आत्मा नित्य हूं अनादि हूं अविनाशी हूं मुझ आत्मा में इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण हैं। मैं आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र हूं और फल भोगने में हे परमेश्वर मैं आपके अधीन हूं मुझ आत्मा के अंदर बाहर हे परमेश्वर आप सर्वत्र विद्यमान हैं जैसे पानी से भरी बाल्टी में कोई रुई का गोला डालते हैं तो रुई के अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र पानी विद्यमान होता है ऐसे ही मैं आत्मा आप में डूबा हुआ हूँ आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं आप सदा से मेरे साथ हैं और सदा साथ रहेंगे हे परमेश्वर आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं अर्थात आप सत हैं आपकी सत्ता है आप यहाँ विद्यमान हैं आप, आप चित्त हैं अर्थात चेतन हैं, आप हमें जान रहे हैं आप हमें अनुभव कर रहे हैं और आप आनंद से युक्त हैं आनंद से परिपूर्ण हैं आप कदापि दुख से युक्त नहीं होते हैं सदैव दुख से रहित हैं आप निराकार हैं आपका कोई रंग रूप आकृति नहीं है आप सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर आप अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं और आप अपने नियमों में दृढ़ रहते हैं आप इस सृष्टि की रचना करते हैं वेदों का ज्ञान देते हैं हम जीवात्माओं को कर्मों का फल देते हैं इस सृष्टि का पालन करते हैं इस सृष्टि का प्रलय करते हैं इन कार्यों में आप किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं आप सर्वशक्तिमान हैं, आप न्यायकारी हैं आप सदैव राग द्वेष से रहित रहते हैं और हम जीवात्माओं को न्यायपूर्वक कर्मों का फल देते हैं आप अत्यंत दयालु हैं हे परमेश्वर आप ही हमारे परम हितेशी हैं परम कल्याणकारी हैं आपसे अधिक हितैषी इस संसार में ना तो हमारे माता पिता हैं ना पुत्र पुत्री हैं ना हमारे सगे संबंधी हैं कोई भी आपसे अधिक हमारा कल्याण करने वाले हित करने वाले नहीं हैं हे परमेश्वर इस संसार में हमें सुख के साथ दुख भी मिलता है तरह तरह के इस संसार में दुख विद्यमान है हे परमेश्वर मन में स्थित कुसंस्कारों के कारण मैं क्लेशित होता हूं दुखी होता हूं आपकी कृपा से मैं इन समस्त दुखों से छूटना चाहता हूं मुझ पर कृपा करें हम पर कृपा करें हे परमेश्वर आप तो आनंद से परिपूर्ण हैं हम आपके आनंद को प्राप्त कर सकें हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए अब हम जप वाक्य के माध्यम से ईश्वर से संबंध बनाएंगे ओ नंद कहिए हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए आपके आनंद को प्राप्त कर सकें ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए अब हम परमपिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे ऐसी उत्तम बुद्धि के लिए जिससे हम अपने अविद्या का नाश कर सकें अपने कुसंस्कारों का नाश कर सकें और परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकें गायत्री मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर से संबंध बनाए रखेंगे और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ओ भू वह स्व तत्सुवरी भर्गो देवस्या धीम धो न प्रचोदयात् तू नेह उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तु। तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मे तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरी हर प्रचो दया न प्रचो दया अब हम संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिन्हें अर्थ आता है वे अर्थ के अनुसार भावना बनाने का प्रयास करेंगे ओ शो देवी रभीष्ट आव पीत शन्यो भी स्रवत न चक्षु श्रोत्र श्रोत्र ऊ ना ऊ हृदय ओ कंठ शि बहु यशोबल तलकपृष्ठे शिसी ऊ भुव पुना, पुना नेत्रोर स्वह पुनातु कंठे पुनातु ओ मह जनह पुनातु नाभ्याम जन तपह पुनातु पादयो सत्य पुना पुनः शिसी ओं ब्रह्म सर्वत्र सर्व भू भुव सत्याबिद्धा तपशुद्यजात त्ययत तत सम्रर्णव समुद्रादर्णवा दि संवत्सरो अजयत अहो रात्र विदधद विश्व मिशत वसी सूरिया चंद्रमसौ धाता यहाँकय दिवच पृथ्वी चातरीक्ष मथो शो देवी रीष्टय आपो भव प्राची स्रवत नाचीदिधिपतिरसि रक्षिता ते्यो नमो पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम षुभभ्यो नम ऐ्य वीष्मेद दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईषव तेभ्यो नमोिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु येष्ट व्यय बोजे दीची दिग्वुणिपतिदाकु रक्षितामो धिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो अस्तु यो स्माष्ट वीस्मस्त वोजेद उदीची दिख सोमोिपतिवो रक्षिताशन ऋष ते नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमाशुभ्यो नमा इभ्यो नमा अस्तु वीष्मे द्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षितामोधिपति्यो नमो, दिपति भ्यो नमो। रक्षितृभ्यो नम यीशुभ्यो नम ये्योस्तु येष्टम वीस्म स्तंबोजेद ऊर्ध्वादिगृहस्पतिरधिपति हिश्वित्रो रक्षिता वर्ष नमो अध्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वीस्मस्तोचम भेद उद्व तमसस्परी स्व पश्यंत उत्तर दिव द्रास सूर्यमगन्म ज्योतिम उदुति जातवेदस दिव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देवादादनीक चक्षुरि वरुण से प्रव्या अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत तस्थुष्च तचुरदेविपुस्ताच्च पश्येम शरद शत जीव शरद शृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतम दीनाम शरद शत भूयशरद शता ऊ भूर्भुव स्व तत्सुरे भर्गोदेव से धीमे धो न प्रचोदया हे ईश्वर दयानिधेकृपया नपोपासना कमण धर्मा कामोक्षाण सद सिर्भविन्न ऊ नमः शय च मयोभवाय चम शंकर मयस्कराय नमः शिवाय शिवतराय च शांति शांति शानते शांति अब हम संध्या के मंत्रों का कुछ भावार्थ करेंगे आपको केवल सुनना है सबके प्रकाशक आनंद स्वरूप सब जगत को उत्पन्न करने वाले परम पिता परमेश्वर मोक्ष आनंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा अत्यंत कल्याण करिए हे परमेश्वर हमें लौकिक सुख और मोक्ष सुख प्रदान कीजिए हम पर सब प्रकार से सुख की वृष्टि कीजिए सब प्रकार से हमें सुखी बनाइए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह शरीर मिला है आपकी कृपा से हम देख पाते हैं सुन पाते हैं बोल पाते हैं हे परमेश्वर आपने हमें जो इंद्रियां प्रदान की हैं आंख नाक कान आदि जो हमें शरीर के अंग प्रदान किए हैं वे सभी स्वस्थ रहें बलवान रहें हे परमेश्वर आपकी कृपा से मैं इंद्रियों को पवित्र रखूं, उनका सदुपयोग करूं। हे परमेश्वर आप हमारे जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं, अत्यंत महान हैं, जगत उत्पादक हैं दुष्ट विनाशक हैं ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं। हे परमेश्वर आपने अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस सृष्टि की रचना की है हमें वेदों का ज्ञान दिया है आप ही इस संसार का प्रलय करते हैं आपने ही समय का विभाजन किया है और आप ही इस सारे संसार को अपने वश में रखते हैं हे परमेश्वर आपने ही सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र बनाए हैं आपने पूर्व सृष्टि के समान इस सृष्टि की रचना की है हे परमेश्वर आप अत्यंत शक्तिशाली हैं अद्भुत हैं सामर्थ्यवान हैं आप न्यायकारी हैं आपके न्याय से कोई बच नहीं सकता है इसलिए हे परमेश्वर हम मन वाणी और शरीर से कदापि पाप कर्मों को ना करें हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे हम सदैव शुभ कर्म करें निष्काम कर्म करें और दुख रूपी दंड से बच सके हे परमेश्वर आप सर्व व्यापक हैं आप हमारे सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं और हमारा सदैव कल्याण कर रहे हैं आपने नाना प्रकार के पदार्थ प्रदान किए हैं आपकी कृपा से ही हमें अन्न मिलता है आपकी कृपा से ही सूर्य का प्रकाश मिलता है जल मिलता है अन्य अनेक प्रकार के पदार्थ पशु पक्षी प्राणी जो हम पर कई प्रकार से उपकार करते हैं वे सब हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं और हमें यह शरीर भी आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है इसलिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपके प्रति समर्पित रहेंगे हे परमेश्वर आप न्यायकारी हैं आपकी कृपा से हम राग द्वेष से रहित रहें हमारे मन में जो द्वेष भाव है वह हम आपके न्याय पर छोड़ते हैं हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम दीर्घायु को प्राप्त होवे और जीवन पर्यंत आपकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करें आपकी बातें सुनें और अन्यों को सुनाएं। हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमारा जीवन कभी दीनहीन ना बने हम आपकी कृपा से स्वस्थ प्रसन्न समृद्ध रहें। अब हम गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे मेरे साथ कहिए ओम हे, हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं।, हैं भूर, भूर हे, परमेश्वर, हे परमेश्वर आप जीवन के आधार हैं भुव आप दुःख नाशक हैं स्व आप सुख स्वरूप है तत्सवितुर् आप जगत की रचना करते हैं ऐश्वर्य दाता है वरेण्यम आप वरणीय हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं, भर्गो हे परमेश्वर आप क्लेश नाशक हैं शुद्ध स्वरूप हैं देवस् आप दिव्य गुणों से युक्त हैं दिव्य गुणों के दाता हैं, हे परमेश्वर हमें सद्गुण प्रदान कीजिए हमें ज्ञान बल उत्साह आनंद पराक्रम शौर्य सुख शांति संतोष धैर्य सहनशीलता त्याग, तपस्या सेवा परोपकार सरलता विनम्रता निष्कामता निरभिमानता जितेंद्रियता बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुण प्रदान कीजिए धीमही हे परमेश्वर हम आपका ध्यान करते हैं आपकी कृपा से दिव्य गुणों को, को धारण करें धियो यो न प्रचोदयात हे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए अब परम पिता परमेश्वर से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसके लिए आप प्रार्थना करिए ईश्वर के सामने अपने कष्टों को रखना है अपने दुखों को रखना है हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक सभी प्रकार के दुखों से छूट जावे सभी प्रकार के दुख दुखों का नाश कीजिए अब ईश्वर का धन्यवाद करना है मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करें अब विराम करेंगे धीरे धीरे आंखों को खोलना है अब एक प्रेरणादायक भजन हम गाएंगे साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना बस ईश्वर आज्या का पालन तू सदा करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना वह अपनी महिमा से भव पार करा देगा वह अपनी महिमा से भव पार करा देगा सब दुख और कष्टों से वह दूर करा देगा सब दुख और कष्टों से वह दूर करा देगा ऐसे प्रियतम प्रभु को जरा दिल से बुला लेना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना अद्भुत आनंद बल ज्ञान ईश्वर से मिलता है अद्भुत आनंद बल ज्ञान ईश्वर से मिलता है दया धर्म प्रेम सुख मान दिन प्रतिदिन बढ़ता है दया धर्म प्रेम सुख मान, दिन प्रतिदिन बढ़ता है ऐसे सुखदाता को सदा याद किया करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना साधक तू अगर चाहे प्रभु दर्शन को करना अब विराम करते हैं सबको सादर नमस्ते